स्वामी विज्ञाननंद प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद जी की स्मृति कथा सन उन्नीस सौ दिसंबर रविवार कुछ दिनों से मन में अत्यंत निराशा हो रही थी मन में यह विचार उठ रहे थे कि जब ध्यान करके कुछ नहीं हुआ करने से क्या लाभ सब छोड़ दूँगा भक्ति विश्वास तो बढ़ा नहीं उल्टे अधह पतन हो गया तभी सुना कि विज्ञानंद जी बेलुर मठ आए हैं सोचा अच्छा ही हुआ उनके पास जाकर दीक्षा वापस दे दूँगा मठ पहुँच उनके दर्शन किए उन्होंने पूर्वक कैसे हो कहा उस समय कमरे में बहुत से भक्त बैठे थे अतः मन की बात कहने का अवसर नहीं मिला मन इधर उधर भटक रहा था अंत में उठकर उनके कान में धीरे धीरे कहा, कहा। कुछ तो नहीं हो रहा है उन्होंने मृदु स्वर में उत्तर दिया विश्वास के साथ लगे रहो अवश्य होगा समय पर होगा यह बात मुझे नहीं जची असंतोष बना रहा इस बीच आरती का घंटा बज गया आरती के बाद महाराज के साथ अकेले बात करने के लिए महाराज के सेवक स्वामी जी से प्रार्थना की महाराज की अनुमति पाकर महाराज के कमरे में गया सेवक स्वामी जी ने दरवाजा बंद कर दिया महाराज गंभीर थे मैंने कहा महाराज मेरा आधा पतन हुआ है मेरे भक्ति विश्वास बढ़ने के बदले पूरी तरह लुप्त हो गए हैं ध्यान जब अब अच्छे नहीं लगते मेरे द्वारा और कुछ नहीं होगा मुझ में और कोई आशा भरोसा नहीं है जीवन अब कैसे चलेगा मैंने जैसे सोचा था वह सब कुछ नहीं हुआ डाटा भी नहीं कुछ उपदेश भी नहीं दिए बोले यह क्या ज़रा देखूँ कहकर मुझे सामने खड़े होने को कहा चार पांच मिनट तक अपने नेत्रों को पूरा खोल कर ओर एक दृष्टि से देखते रहे मेरा आपद मस्तक बहुत अच्छी तरह निरीक्षण किया उसके बाद दृष्टि को स्वाभाविक करके बोले वह कुछ नहीं है आपको कोई डर नहीं है अब जाइए क्षण मात्र में मेरी मानसिक अशांति कहाँ चली गई अत्यंत कठिन मानसिक यंत्रणा मानो घुल साफ हो गई उन्हें साष्टांग प्रणाम कर शांति और आनंद भरे मन से उनके कमरे से बाहर आ गया सन उन्नीस में स्वामी विज्ञानानंद राम कृष्ण मठ और मिशन के प्रेसिडेंट पद पर आसीन हुए उस वर्ष ग्रीष्मकाल में वे बेलूर मठ आए थे इस समय मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ था ठाकुर जी को पूजा करता हूँ या जो कुछ उन्हें निवेदित करता हूँ क्या वे उसे ग्रहण करते हैं विज्ञानानन्द जी को भी जो फल मिठाई आदि भक्त लोग देते हैं वह भी तो वे भक्तों को बाँट देते हैं या फिर भंडार में भेज देते हैं स्वयं तो कुछ नहीं लेते वे भी क्या हमारी पूजा स्वीकार करते हैं एक दिन उनका दर्शन करने जा रहा था कि रास्ते में खूब बड़े पर ताजे दो हरे नारियल डाब देखे तो वे खरीद लिए बेलुर मठ पहुंचा तब संध्या हो गई थी और आरती का घंटा बज गया था इस समय विज्ञान महाराज किसी को अपने कमरे में नहीं रहने देते और आरती के बाद भी नहीं मिलते अतः मैं बहुत चिंतित था कि आज संभवतः दर्शन नहीं होगा ऊपर जाकर देखा कि दरवाज़ा अभी भी खुला है और महाराज उत्तराज से होकर बैठे हैं कमरे में और कोई नहीं है और सेवक महाराज दरवाजा बंद करके निकलने की तैयारी में हैं उन्होंने कहा आज दर्शन नहीं होगा नीचे जाऊं मैं निराश हो गया दोनों नारियल उन्हें देकर मैंने बाहर से प्रणाम किया महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़ी वे बोले कैसे हो आओ आओ क्या नारियल लाए हो वाह वाह यह कहकर मानव व्यग्रह उठे सेवक को बोले अरे डाप नारियल आ गया है मैं बहुत देर से डॉप खाने की सोच रहा था कि डाँब आ गया एक काटो तो खाऊंगा और बोले संध्या का समय है देखना हाथ ना कट जाए नहीं तो मेरी बदनामी होगी खूब सावधानी सावधान नारियल बहुत अच्छा है बच्चे की तरह आनंद से उत्फुल्ल हो गए सेवक ने कहा महाराज आप तो तीन बजे नारियल लेते हैं संध्या को खाएंगे क्या महाराज ने कहा अरे हाँ खाऊंगा तुम काटो देखा महाराज के कमरे में सात आठ नारियल है और सुना कि चार बजे डाँब खाने के बारे में पूछने पर उन्होंने नहीं लिया था डाँप काटा गया खूब आनंद के साथ उसे लिया लगभग डेढ़ गिलास पानी सारा पी गए मैं तो आनंद से भरपूर हो गया अर्थात ये लोग भी पूजा स्वीकार करते हैं ये मन ही सारी गुप्त बातें जान जाते हैं छोटे मोटे सब संदेह सहानुभूतिपूर्ण कोमल स्पर्श से दूर कर देते हैं इसके बाद नारियल की ही बातें होने लगी मद्रास में खूब बड़ा नारियल खाया था कहीं का गोल्डन कोकोनट खाया था इत्यादि रात के आठ बज गए इसके पहले आरती या इसके बाद उनको किसी के साथ बात करते नहीं देखा गया था इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और यह निश्चय ऋण हुआ कि दरिद्र शिष्य पर कृपा करने के लिए ही यह व्यतिक्रम किया है मठ में स्वामी अखंडानंद जी और स्वामी विज्ञानंद जी दोनों हैं शाम को चार बजे जाकर स्वामी विज्ञानंद जी ने अखण्डानंद जी को प्रणाम कर आने को कहा स्वामी जी के कमरे के पास के कमरे में ही वे थे विज्ञानंद जी उसी दिन इलाहाबाद लौटने वाले थे कुछ समय बाद ही रवाना होंगे थोड़ी देर बाद अखंडानंद जी कमरे में आए और बोले पेशन क्या तुम अभी रवाना होगे महाराज ने कहा हाँ महाराज अभी रवाना होंगे अखंडानंद जी ने कहा इतने जल्दी क्यों अभी तो बहुत समय है सूर्यास्त के पहले रवाना होंगे तुम्हें यह सब पालन करने की क्या आवश्यकता है अभी मत जाओ मैं टहल कर आता हूँ उसके बाद जाना यह जा कहकर अखंडानंद जी हंसते हँसते बाहर चले गए संध्या के थोड़ा पहले लौट कर बोले पेशन मैं आ गया हूँ मैंने तुम्हारी थोड़ी देर कर दी विज्ञानंद जी हंसते हँसते कहा नहीं वह कुछ नहीं है अब रवाना हूँ अखंडानंद जी उन्हें खड़े खड़े मोटर में बिठा दिया सबके पूछने पर कि फिर कब आएंगे, उन्होंने पहले की तरह कहा राम की इच्छा अखंडानंद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद किया वर्षा काल है विज्ञान महाराज मठ आए हैं दोपहर को उनके पास गया बाहर के एक साधु थे एक साधु ने सात आठ कन्याओं को लेकर कमरे में प्रवेश किया और महाराज को प्रणाम कर कहा ये ब्रह्मचारणिया है सिर पर हाथ रखकर कर कृपया आशीर्वाद दीजिए महाराज राजी नहीं हुए बोले मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है सभी समान है और मेरे आशीर्वाद से कोई लाभ नहीं होगा यदि होता तो उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के पहले अपने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद करता मुझे आशीर्वाद करने का क्या अधिकार है तभी ठाकुर माँ हैं सब के जाने के बाद मुझे अकेले में कहा मन में आशीर्वाद मांग लेना सन उन्नीस गर्मी के दिनों में मठ गया था महाराज आए थे कुछ दिनों से मन में बार बार यह बात उठ रही थी कि महाराज को बहुत बार प्रणाम किया है पर कभी भी उनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं हुआ क्योंकि पैरों पर हमेशा मोजे रहते थे एक दिन अचानक मुझे कहा मेरे मोजे खोल देंगे मेरे तो मानो हाथ में चाँद आ गया मोजे खोले पर देखा वे हंस रहे हैं बोले मेरे पैरों को थोड़ा दबा देना इतना सौभाग्य कभी नहीं हुआ था कुछ देर पैर दबाने के बाद बोले ठीक हो गया पैर में दर्द हो रहा था आपके द्वारा दबाने से आराम मिला है मैं समझ गया कि वे अंतर्यामी हैं केवल स्पर्श ही नहीं सेवा करने का भी अवसर देकर मेरी मनोकामक्षा पूर्ण की सन उन्नीस जुलाई में महाराज मठ में आए थे मैं गया और कहा महाराज इलाहाबाद जाने की इच्छा है अवसर नहीं मिल रहा है महाराज ने कहा सुनो अवसर निकाल लेना पड़ता है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे एक व्यक्ति समुद्र में स्नान करने गया लेकिन जैसे ही पानी में उतरने जा रहा था कि एक बड़ी लहर को आते देख तत्काल पीछे हट गया थोड़ी देर बाद पुनः समुद्र में जाने लगा तो फिर एक बड़ी लहर आ गई और वह पीछे हट गया समुद्र की लहरें थमी नहीं और उसका समुद्र स्थान नहीं हुआ इसीलिए कहता हूँ संसार समुद्र की लहरें हमेशा उठती रहेंगी उसी के बीच काम कर लेना चाहिए विपद आपद बाधा विघ्न आते ही रहेंगे उन सब की उपेक्षा करके उन्हीं के बीच काम कर लेना चाहिए काम को छोड़ना भी नहीं चाहिए और सुयोग की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहिए सभी एक साथ चलते रहेंगे आपका काम भी होगा और विपद आपद विघ्न बाधा भी बने रहेंगे अन्यथा वृद्धा के काशीवास की तरह होगा अंततः संसार के झमेलों के कारण काशीवास नहीं हुआ इसी बीच 24-25 वर्ष की प्रसन्न वदन बंगाली महिलाओं की तरह की साड़ी पहनी एक विदेशी महिला ने महाराज के कमरे में आकर घुटने टेककर उन्हें प्रणाम किया वह महाराज के साथ अंग्रेजी में बातचीत करने लगी पता चला कि वह महाराज की दीक्षिता शिष्या है वह एक बेल लाई थी जो उसने महाराज को दिया उसे लेकर महाराज ने समर महाराज को उसे दो प्रसादी सेब देने को कहा महिला अत्यंत प्रसन्न होकर बोली एक दिया तो मिले दो मिले और कुछ बातचीत के बाद वह चली गई सन उन्नीस नवंबर में महाराज सत्रह अठारह दिन बेलूर मठ में थे लेकिन बहुत अस्वस्थ होने के कारण बहुत से लोगों को दर्शन का सौभाग्य भले ही हुआ हो पर बातचीत निश्चिध थी एक दिन हम लोग इसी प्रकार लाइन से एक के बाद एक कमरे में जाकर प्रणाम कर रहे थे मेरा एक प्रश्न था अतः प्रणाम करके महाराज एक प्रश्न कहते ही उन्होंने एक अंगुली दिखाकर कहा यहाँ का नियम जानते हो तो क्या यह जो मैंने उंगुली उठा बता रहा हूँ कोई बात नहीं और दर्शन एक मिनट मैं बाहर आ गया आरती के बाद रात को आठ बजे महाराज को प्रणाम करके घर जाऊंगा यह सोचकर उनके दरवाजे के सामने जाते ही उन्होंने हाथ के इशारे से भीतर बुलाया और कोई नहीं था बोले इतनी रात गए घर लौटते डर नहीं लग रहा है मैंने कहा नहीं मेरी ओर देखकर अचानक बोले क्या करोगे दिन के अंत में एक बार उन्हें पुकारने से ही चलेगा ठाकुर दयालु हैं कुछ, है। कुछ देर चुप रहकर सिर हिलाकर हंसते हुए पुनः बोले ना पुकारो तो भी चलेगा यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया दीक्षा के समय से ही मुझे यह डर रहता था कि यदि ठीक से जपादी न कर पाऊं तो क्या होगा उन्होंने इस भय को दूर करने के लिए ही यह बात कही इसके पहले एक बार उन्होंने श्री श्री को हाथ उठाकर प्रणाम करने का निषेध करते हुए कहा था वे जगतजन्य हैं सिर झुकाकर कर या शारटांग होकर प्रणाम करना एक दिन महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है यह सोचकर बाहर से ही प्रणाम कर दरवाजे के पास खड़े होते ही ये आया है या फिर आया है कह कर हो हो करके हंसते हुए बोले आइए भीतर आइए बाहर क्यों खड़े हैं आपकी गुलजार कीजिए आप भी गुलजार कीजिए भीतर कुछ स्वामी जी महाराज थे एक उनके पैर दबा रहे थे कुल छः सात लोग होंगे वे रामायण रामचंद्र ईशा मसीह मोहम्मद आदि की बातें करने लगे और उनके चेहरे का वर्णन करने लगे उनके बाद श्री राम कृष्ण की लोगों की को पहचानने की बात कही इसके बाद अचानक उर्वशी की बात उठा कर कहा उर्वशी खूब अच्छा नृत्य करती थी यह कहकर वे नाचने की भंगिमा दिखाने लगे साधु लोग और मैं हँस हंस कर लोट होने लगे हंसने की आवाज़ सुनकर और दो साधु आ गए सभी खुल कर हंसे सारा कमरा हंसी से गूंजता रहा बहुत देर बाद हंसी रुकने पर वे बोले कैसा रहा इस दिन के आनंद का नशा मुझ पर छः सात दिन तक रहा था अभी भी याद आने पर हंसी आ जाती है यह सोचकर आश्चर्य होता है कि ऐसे गुरुगम्भीर व्यक्ति ने हम लोगों के साथ बालक की तरह होकर हमें इतना आनंद प्रदान किया सन उन्नीस सौ चौदह जनवरी मकर संक्रांति के दिन स्वामी विज्ञानानंद जी ने श्री ठाकुर को नए मंदिर में प्रतिष्ठित किया दिन भर प्रणाम करने का अवसर नहीं मिला संध्या को जाने पर यथावत प्रश्न कैसे हो कब आए मैंने कहा सुबह ही आ गया था महाराज ने कहा ठाकुर का नया मंदिर हो गया है और ठाकुर भी मंदिर में प्रतिष्ठित हुआ है मेरा काम अब पूरा हो गया है यह आप लोगों का ही मठ है आप लोग यहाँ आइएगा मैं अब चला मैंने पूछा अब कब आएंगे बोले एक बार और आऊँगा उसके बाद नहीं आऊँगा ठाकुर की तिथि पूजा यहाँ मंदिर में करके जाऊँगा उस समय आऊँगा उसके बाद नहीं यह निर्मम सत्य सिद्ध हुआ सन उन्नीस सौ फरवरी रविवार को दोपहर को यह सुनकर के विज्ञानंद जी इलाहाबाद से आए हैं मठ गया दर्शन करते समय देखा कि उनके दोनों पैर खूब सूजे हैं सामने खड़े होते ही बालक की तरह बहुत आग्रह के साथ बोले अरे आए हैं कैसे हैं सुनो अगले शुक्रवार को ठाकुर की जन्मतिथि है रविवार को सार्वजनिक उत्सव तो है इन दोनों दिन आना पड़ेगा यहाँ के जेब आपकी जेब काट लें तो कैसा हो कह कर खूब हंसने लगे सभी ने उसमें योगदान किया मैं दोनों दिन आया हजरत की बात यह कि सार्वजनिक उत्सव के दिन मेरी जेब कट गई इसके बाद उनके इलाहाबाद लौटने के पूर्व दो बार गया था पर उनके बहुत अस्वस्थ होने के कारण दर्शन नहीं हो सका अंत में कमरे से ही खिड़की की छड़ों को पकड़कर खड़े हुए दर्शन दिए यही उनका अंतिम दर्शन था अठारह उन्नीस वर्ष की उम्र में लेखक का कु जो स्वामी विज्ञानानंद के संपर्क में आने का सौभाग्य हुआ था उन्होंने अपने संस्मरण डायरी के रूप में एक पुरानी कापी में लिख रखे थे उन्हीं में से ये संस्मरण संग्रहित है उद्बोधन भाद्र और कार्तिक तेरह तिरासी